आध्यात्मरामण अयोध्यासर्गसा सवत वीख्य विलपतीुचा पाद गृह्वाहेदम शुणुमावचो मम कैकेयतृत कर्म रामराज्यामे सामया भरत जी ने उन्हें इस प्रकार शोक से अत्यंत विलाप करती देख उनके चरण पकड़कर कहा माता मेरी बात सुनो कहके ने श्री रामचंद्र जी के लिए राज्याभिषेक के समय जो कुछ करतूत की है अथवा उसने और भी जो कोई कार्य किया है उसे यदि मैं जानता हूँ अथवा उसमें मेरी सम्मति हो पापम में स्तो तदातर ब्रम्हत्या सतोद्भव हत्वा वशिष्ठम खड्गे न अरुंधत्या समन्वित तो हे माता मुझे सौ ब्रह्मत्याओं का पाप लगे अथवा अरुंधति के सहित श्री वशिष्ठ जी को खड्ग से मारने का जो पाप होता है वही सारा पाप मुझे भी लगे भूया तत्पमखिम जामी यद शपथ कृप्न भरतस्तरा इस प्रकार करके रो शपथकर्क भरतजीठे कौसल्यात्मतालिंगत्रि माशुच्तरे शुवा भरतस्य समागमम् वशिष्ठो मंत्र भी साधम प्रयो राज मंदिर रुदंत भरतम दृष्टवा वशिष्ठ प्रहसादरम तब कौशल्या ने उन्हें हृदय से लगाकर कहा बेटा मैं यह सब जानती हूँ तुम किसी प्रकार की चिंता न करो इसी समय भरत जी का आना सुनकर मंत्रियों के सहित वशिष्ठ जी राजभवन में आए और भरत को रोते देखकर कर आदरपूर्वक बोले वृद्धों राजा दशरथो ज्ञानी सत्य पर मृत्यसुखम थर्व इष्टा विपुल दक्षिण अश्वेधा दग्ध् रामम सित हरि अंते जगाम त्रिदिव देवेंद्र प्रभु महाराज दशरथ वृद्ध ज्ञानी और सत्य पराक्रमी थे वे मनुष्य जन्म के समस्त सुख भोग कर बहुत सी दक्षिणा के सहित अक्षमेधादि यज्ञों द्वारा भगवान का जजन कर और रामचंद्र के रूप में साक्षात विष्णु भगवान को पुत्र रूप से पाकर अंत में स्वर्गलोक में जाकर देवराज इंद्र के आधे आसन के अधिकारी हुए हैं तम शोच वृथ्व तम अशोचं मोक्ष भाजनम आत्मात्योंशुद्ध जन्मनाशादिवर्जि शरीरम जलम अपवित्रम विन स्वर विचार नावकाश विचार्योक वे सर्वथा असोचनिया और मोक्ष के पात्र हैं उनके लिए तुम वृथा ही शोक करते हो देखो आत्मा तो नित्य अविनाशी शुद्ध और जन्म नाशादी से रहित है और शरीर जड़ अत्यंत अपवित्र और नाशवान है इस प्रकार विचार करने पर शोक के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता